या माला में चले संसार वल्लभ लगारे बल लगे जोदायस समसादि सिया राम चंद्र जय जुड़ यो मस्तु करी हनानसा हर शीतले कुंभ जी सीताशा वस गुरु दर्शन पाए, पाए। भय मोई आश्रम में आए सब तब संग जाऊं गुरु पाहींम कऊ नाथ न हो रही कृपा निजि मुनि चतुराई ये संग दिये दो भाई अमित का अत निज भगति अमूता मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूता तो सु दान दान दान दान। दान दान। त सुन गुरु पंच जय करी गंडवत करत भयू नाथ कौश राधीश कुमारा आय मिलन जगतया है देही। रामायण ज समेत निश हऊजे सुन पित रजूठाए पिलो छन जन छाए मुनि पद कमल परे दो भाई ऋष प्रीत ली उायी सागर कुशल पुंछ मुनि जानी दे दे आसन पर गय ठारी कर बहु प्रकार प्रभु पूजा समभाग्यमंद नहीं दूजा कहां लगी रहे पर मुनि वृंदा पर से सब विलोक सुख कंदा समूह मा सनमुख सब किन छतव मान हन कर चकोर देख रहे थे कि सुतीक्षण के पास टुटी के भगवान गए तब उनकी भक्ति से भरपूर उनकी अवस्था को देखा भाव समाज ने उनको देखा तो भगवान उनके हृदय में भी प्रगट हुए फिर उनकी समाधि टूटी तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए और फिर उनको सुपया मिल जाकर के उनकी पूजा भी की उनके पुष्पाप करके वरदान भी मांगा तो भगवान ने भी एक वरदान दिया तो उसके बाद में सुखीक्षण मन ने भी अपनी ओर से वरदान मांगा तो भगवान ने कहा तो यो मस्तु सुतिक्षण मन को सबसे अच्छा लग रहा था कि भगवान सदा भगवान श्री राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सदा हमारे हृदय में वास करें उनके दर्शन सदा हृदय में होते रहे कभी विस्मरण न हो वे कभी हमारे हृदय से जाए नहीं बस ये वरदान चाहते थे तो भगवान ने कह दिया योगा रमानिबास भगवान की राम जी ने कहा ये मस्तु हर्ष चले कुम्भ दृष्टि और फिर वहाँ के भगवान के आश्रम से निकलकर अगस्त के आश्रम की ओर चलिए कुंभ से जो है अगस्त ऋषि है कुंभ से उत्पन्न होने के कारण कुम्भ है हर्ष चले कुम्भ जिसा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए है बोले भगवान से चलने भाई भगवान कि गुरु के दर्शन किए हमको बहुत दिन हो गए मानो गुरु के पास अगस्त मिनके गुरु है तो भगवान अगस्त मिन के पास जा रहे हैं तो सुतिक्षण ने कहा कि हम अपने गुरु के दर्शन करके वहां से आए हुए हमको यहां दास करते हुए बहुत दिन जीत गए भय मई ये आश्रम आए तो ये पता चलता है श्री कृष्ण कहने से कि पहले श्रीकृष्ण अगस्ती जी के पास उन्हीं के आश्रम में रहते थे और वहीं से उन्होंने ज्ञान भक्ति बैराग्य की सब शिक्षा धन्य प्राप्त की और ये पूरी करने के बाद अगस्त ने कह दिया कि जो कुछ तुम्हें हमें बताना था वो हमने सब तुमको सिखा दिया सब बता दिया तुमको तो श्री तीक्षण कहने लगे कि भगवान अब आप गुरु में कुछ मान लो तो हम आपको दक्षिणा दो दिन तो भगवान ने कहा ये तो सब इसमें दक्षिणा की क्या बात है ये सब है, है। है है। तो सब भगवान की भक्ति है ज्ञान है उसमें क्या दक्षिणा की बात है की लौकिक विद्या थोड़ा है लेने दे तुम उस प्रकार से दक्षिणा की कुछ आवश्यकता नहीं।, नहीं, नहीं है लेकिन नहीं माने कहेंगे लगे नहीं मानता देवी जो कुछ तो कुछ मांगे जो कुछ दे गए हम आपको तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप तुम जाओ अपने आश्रम बना करके वहां रहो और हमको ला करके भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी के दर्शन कराना करके ये तुम्हारी दक्षिणा में है तो अब उनको कहा कि अच्छा तो ऐसा करके येक्षण में अपने कृपयांग बैठे वे भगवान की, की प्रतीक्षा करते हैं। और ये प्रतीक्षा करके उत्तर भी तरफ रहे दक्षिण की तरफ अगस्त मुनि का आश्रम रहा उत्तर से दक्षिण तरफ भगवान चल रहे थे तो पहले श्रुतिण उनके आश्रम में पहुंचे तो वहां भगवान के दर्शन तो प्राप्त हो गए शिक्षक छत्तीसमन को यह भी याद आया कि गुरुदक्षणा में इन भगवान को हमें दे जाकर के अगस्त महीने के दर्शन कराने हैं लेकिन भगवान राम तो वैसे ही जा रहे थे वहां अगस्त ऋषि के आश्रम में तो इंतजार आवश्यकता क्या थे? तो आप ये शुक्ति करने लगे की भगवान तो वैसे जा रहे हैं हमें कुछ कहना ही पड़ेगा उनसे लेकिन गुरुदक्षणा का भार भी हमारा हल्का हो जाएगा इसलिए उन्हीं के साथ चलने को तैयार हो गई तो कहेंगे मुझे भगवान से भी बहुत दिवस दिलों से मेरे दर्शन उठाए भैर में ही आश्रम आए इसलिए हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं अपने गुरु के दर्शन हम भी करने आपके साथ चल करके अब प्रसंग गांव गुरु पा इसलिए अब हम आपके साथ उपिंदन के लाभ हम आपके साथ अपने गुरु के पास भी चले करेंगे और तो तुम्हारा तो नाथ नेहराना ही इसमें जो हम आपके साथ चल रहे तो इसमें कोई आपकी परेशान नहीं ऐसा नहीं कि हम आपको लेकर के महाने जा रहे हों आपका साथ दे रहे हूँ ऐसा कुछ हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं हम तो अपने आप ही अपने प्रयोजन से गुरु के पास जा रहे हैं इसलिए आपके साथ चले चलते हैं बस अपना तो देवी कृपा में दे जब मुनि चतुराई तो भगवान ने देखा कि ये सतीक्षण मुनि अपनी चतुरता मुझे ये भी बताया कि हम आपको गुरु दक्षिणा में देना है इसलिए आपको ले जा के हम अपने गुरु की गोरदक्षिणा में भेंट करेंगे ले जाकर के ये जा सबने बताया ये कहना को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने देखा भगवान ने जो देखी चाह में जो हम चतुराई उनकी चतुरता देखकर करके भगवान ने तीनों से दो भाई उनसे का चलो साथ चलो तो फिर भगवान राम जी लक्ष्मण जी से का चलिए और उनके सासवतीक्षण मुन भी अगस्ती के आश्रम की हो चलिए में भगती मूलता और रास्ते में चले जाते हैं तो उसका भी वर्णन कर देते हैं जब रास्ते में चले जा जा हैं, तो हैं, तो जाते हैं तो सिर्फ नहीं चलते रास्ते में चलते हैं तो रास्ता और फिर उसी समय भगवान के हृदय में भी सुतिक्षण की बड़ी भक्ति देती थी तो भक्ति का भाव उनके हृदय में भी था और सुतिक्षण तो भगवान की भक्ति से ही वो भक्ति थी भगवान की भक्ति से बरदान भी वही मांगा हुआ था तो फिर भक्ति की ही चर्चा रास्ते में होने लगी तो रास्ते में भगवान ने स्वयं अपनी भक्ति की महिमा सुनाई कि देखो जो लोग भक्त हैं, वो तो किस प्रकार से हमारी भक्ति करते हैं भक्ति का रहस्य क्या है उसका फल क्या है ये तो सब भगवान बताते हुए रास्ते में चले जा रहे तो तम को कहा भगवती अनता मुन आक्रम पहुँचे और अगस्त मीन आश्रम कर अगस्त के आश्रम पर पहुंच गए और स्वर्म का अगस्त जी के आश्रम में जा पहुंचे जब अगस्त जी का आश्रम आया आ गया तो क्या दिया भगवान राम को तो वहीं बाहरी रोक दिया और स्वर्ण वहाँ अगस्त के आश्रम में घुस गये तुरंत तो गुरु चंद गए शीक्षण ने अपने गुरु अगस्त जी के पास आश्रम में प्रवेश करके उनके पास पहुंचे और क्या जनदगत कहा और वहाँ ज्यादा देर का तो समय था नहीं इसलिए जल्दी जल्दी सती भगवान गुरु को धन्यवाद प्रणाम भी किया और आज जोड़ करके उनसे इस प्रकार पे बोले भी कि नाथ कौशलाधीश कुमारा ये निगम जगत आधारा ते ये भगवान ये आगे भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी ये राजकुमार कौशलाधीश ये आ आए जगत आधार ये समस्त जगत के आधार है परम परम परमात्मा ही है और वो आ गए और राम आनंद समेत बहुत भगवान राम जी हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी साथ में हैं सीता जी भी साथ में हैं और निश्चित भगवान आज जन रात जिनका विक करते रहते हो और जिनके जशन की प्रतीक्षा में आते हैं जो आ गए तुरंत उठाए तो जैसे ही सुपी छो मुझे सुना उन्होंने तो अगस्त तुरंत अगस्त तो दौड़े उनके उनके पास सुनक अगस्त तो हर लोग लोग और हर के लोचन जल छाये और हर लोग भगवान जी से दौड़ करके बाहर आए तो देखा भगवान राम वहाँ है तो उनको देख करके उनके मित्रों में त्रिमाचं आगे बड़े दिदगद होकर के अगस्त मनि भगवान राम से मिले आकर के जैसे अगस्त मनी आए जैसे भगवान राम ने क्या किया मुनि मुन कभी कमल करे दो भाई ये दोनों भाई ये है भगवान राम और लक्ष्मण मुनि उन कमलों में दंडवत प्रणाम कर ले और अगस्त बीस में उठा करके उनको अपने हृदय लगा लिया सागर पुंछ सागर कुशल पुंछ मुनि ज्ञानी और प्रगस्त मनि ने भगवान राम की कुशल प्रश्न आदि उनसे पूछा और आसन पर बैठा रे और उनको अपनी कुटिया में ले आए और एक सुंदर उच्चासन पर आसन रहे बैठाए एक बार उच्च आसन सिंह से शासन उनको दिया शासन के ऊपर भगवान को बैठा अब ये देखते हैं इसमें महीने से भगवान मिलते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर जैसे अख्ली आसन में जाते हैं तो भगवान अख्ली को भी करते हैं अगर उनको भरद्वाज आश्रम में जाते हैं तो भगवान उनको भी कम करते हैं उनको <स्थिण> जब मालवीव के, तो के आश्रम में जाते हैं तो वही करते हैं लेकिन सरवंज आश्रम में उनके सुतीक्षण के आश्रम में यहां जाते हैं तो भगवान ऐसा कार्य नहीं करते इससे यह मालूम होता है कि जो भगवान के भक्त अधिक हैं और ज्ञान में कमृति है भगवान उनके इस प्रकार से भक्त की तरह से सेवक की तरह से मिलते हैं और जहाँ ये लोग हैं ये अगस्त ऋषि आदि है ये ज्ञान है बीस बीस में सिर्फ आदमी सागर कुशल ज्ञानी है तो ये जाने मुनि लोग हैं इनका भगवान आदर करते हैं स्वयं प्रणाम आदि करते हैं उनको ऐसे करते हैं कि फिर उनको ये अपने हृदय लगा लेते हैं लेकिन ये भी सब जाने मन भगवान को प्रदान लेते हैं जो भगवान है अवतार दिया इन्होंने ये दिन उनकी पूजा करते हैं तो आसन यानी और पूरी करी उन्होंने अगस्त भगवान की अनेक प्रकार से पूजा की और मन संभाग मन के नहीं पूजा बहुत प्रकार से पूजा की तो मैंने बार बार विस्कार नहीं करते मैं उनके चरण उनके पखारे उनको जो है माल्यासमितग किया सड़क लग लगाया उनको और उनको जो है हमें त्याग के लिए फलपूली त्याग दिए जो अन्य स्थानों में जहां जहां आए हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए उसी प्रकार की पूजा की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि मन संभाग्यूजा अगस्त कहते तो हमारे समान भाग्यशाली कौन होगा जो भगवान आपके दर्शन किए आप आश्रम में आए आपके दर्शन पा करके हम धन्य हो गए <स्थ> अब क्या होगा कि तो जहां लगी रहेगा परम मनिधा अब जहाँ अगस्त से बैठे हुए तो वो थे आस और भी बहुत से मुझे लोग कहते थे कि जब भगवान को आया जाना तो वे सब के सब आ गए मन कर और अगस्त इसके साथ शुक्र भी वहीं बैठे हैं और दूसरे दृष्टि बैठे हैं ये सब वहीं बैठे हर शे सब लोग शुक सब सब हैं सुख और आनंद कंद भगवान को दर्शन पा करके वैसा बड़े प्रसन्न है सब आनंदित हो रहे हैं उनको देख करके <materiates> भगवान देखो कहते है हैं कि भगवान बैठे हैं उच्चासन पर और सब लोग भगवान की ओर ही देख रहे हैं और कैसे देखे कि नि समूह में बैठे समूह की ओर भगवान जो नि समूह में बैठे हुए हैं और चारों तरफ मिन लोग बैठे हुए हैं लेकिन भगवान का मुख शक्ति है सभी लोग भगवान के मुख के दर्शन कर सकते हैं तो बीच बीच में इस प्रकार भगवान की भगवत्ता बताते रहते हैं भगवान वो सभी के लिए उपलब्ध है एक समाज सबके सम्मिक साथ हो जाते हैं इसलिए कहते मन समूह की ओर और सर्व सर्विंद मानव निकट चकोर सब मन लोग भगवान की ओर ऐसे देख रहे हैं निकट चकोर में चकोरों का समुदाय है निकट मन समुदाय चकोर पक्षियों के की की जैसे समुदाय चंद्रमा की ओर जैसे लगा देख रहा हो ऐसे सभी लोग बहुत प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान की ओर निरंतर दृष्टि लगाए हुए देखते रहते हैं ऐसे बैठे हुए वहाँ पर तो ये अगस्त ऋषि के भगवान पहुंचे, अब देखते हैं अगस्त ऋषि जो है भगवान की स्थिति करते हैं वो ध्यान देने योग्य है विशेष रूप से कबर बुदीर कहा मुंताही तुम सन प्रभुराव कछनाई तुम जा न हो कारण आयो कर समुदाय प्रकार मार मुनिद्रोही मुनीष नाम मोहन का तुमरियो भजन सभाव धारी जानो महिमा कछु कछुक तुम्हारी उम्र करुक शाल तब माया खड़क मांडय ने किकाया तो समाना न कर जाना दक्ष कर सदा शौताला एक मकल लोकपति साईनो मन जिती अनुज केतृदय प्रिय समेता हरिवल भगत किरती सत गंगा शरण सरो गंगा यदि ब्रह्मय खंडय नंका गम्य भजदार बखानु जान सगुन ब्रह्मर कि मानू सासनते हुई मुं तूरगुराई प्रभु परम मनोहर साऊ मामन पंच बती नाऊ दंडक बन सुनीत प्रभु प्रभु तो बात करहू का रघ पुल राम मुनि आयतराई बीज राज से भेंट बैल बहु बी थी बढ़ाएगीट प्रभुर करण ग्रह साय रामचंद्र जी जय पद इस प्रकार से जब सभी मन बंदो के बीच भगवान वहाँ बैठे हुए थे तब भगवान ने ही चर्चा कराई अगर श्री कहा कि प्रवीर कहा मनताही तुम सन प्रव बुराव कछ नाही कहा की तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है आप तो सब जानते ही है की हम यहाँ मत करिए हम यहाँ किस लिए आए हैं और आगे हमें क्या करना है ये सब आपको मालूम है तुम्हें जानना ये भी कारण आए हूँ जिस कारण से हम हैं वो आपको पता है। ता, ता, ही है ताते ही ताते मैं कहीं समझाए हूँ इसलिए हमने वो सब समझा करके आपसे नहीं कहा आपसे मालूम है उनको अगस्त इसको कैसे मालूम था इसका अंतर्कथाएं इस बीच में है और जगह जहाँ बहुत बड़े है वहां पर उनका सबका वर्णन इस प्रकार आता है कहते हैं कि वो जब रामण जो है बहुत शक्तिशाली हो गया और बहुत उसने देवताओं इत्यादि को पराजित कर लिया सबको जीत लिया तब उसने कुबेर से जाकर के वो जो पुष्पक विमान था वो भी छीन लिया और राम के पास आ गया पुस्तक मान कुबेर को राजा रघु दिया था और ये कहा था कि तुम्हारे तो पास रहेगा तो उसका उपयोग तो जब कुबेर से वो छीन लिया रामण ने जब रघु को तो पता चला कि अरे ये तो कुबेर से रामा जाकर के तो वो छीन लाया है तब तो रघु ने ऐसा निश्चय किया कि इसका हम रामा का बंद कर दें रघु ने और उन्होंने धनुष के ऊपर बांध चढ़ा करके ऐसा बांस छोड़ने का विचार किया कि वहीं से बैठे हुए एक से वो बाढ़ चलेगा और लंका में जाकर के रावण को मार देगा और रावण नहीं मर जाएगा ढेल हो जाएगा और पुस्तक विमान जो है वह उसके पास में पहुंच जाए कोई जरूरत नहीं की जाकर के रघु सोना दे और वहां पर जाए तो लड़ें भाई मिसाइल भी तो होती है जहाँ बैठे हुए घंटे छोड़ा घंटे करीब वहाँ तक जाए लोग करके उनके बाढ़ ऐसे भी कि अयोध्या से चले धनकाने लगे तो लेकिन ब्रह्मा जी जैसे उन्होंने रवि ने ऐसे ही किया तो ब्रह्मा जी उनके पास आके खड़े हो गए और कहने लगे महाराज ये मत करो उसको जो हम आप मत मारो ब्राह्मण को बाकी उसमें बहुत तपस्या की और बरदान को जो उसने मांगा है उस वरदान के अनुसार तो भगवान जी जब अवतार लेंगे रामावत होगा तब तो वही जाकर करके राम राम युद्ध होगा और उसमें वही रामण को मारेंगे ऐसा ही उसके प्रारंभ में है वरदान भी उसी ने इसी प्रकार का मारा माना है कि मनुष्य और बानवरों को छोड़कर के छोड़ और किसी से न मारा जाए तो भगवान ही उसको आकर के अब मारेंगे इसलिए आप न मारो और मारा जाएगा तब तक, तक प्रतीक्षा ले तो रघु ने कहा कि खूब तो अब ये तो हमने बाँध धनुष के ऊपर चढ़ा लिया ये कैसे उतार के हम बाहर रखे और फिर कैसे ये करें ये तो तुमने असंजस्य में डाल दिया तब तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बाढ़ तुम हमको दे दो बाह पर रावण बनेगा तो उन्होंने वो बाढ़ उतार करके दे दिया उनको ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने वो बाढ़ ले जा करके अगर उसी दिया दक्षिणा बैठे और उन्होंने कहा कि इस दान हम अपने पास रखे रहो और जब भगवान का अवतार होगा जब वो यहाँ आएंगे तब ये बात भगवान को तुम देना और उनसे कहना कि रावण की मुक्ति किस प्रकार से होनी है वो उनको सब भगवान को बता देना अपनी तरफ से तो ये भगवान के लिए तुम्हारी सुविधा हो जाएगी और भगवान तुम्हारे पास यहाँ आएंगे वो वो भी इसलिए वो तुम्हारे लिए कार्य हो जाएगा और आगे का कारण कर बन जाएगा कारण बन जाएगा इस प्रकार से तब भगवान रामदेव आए यहाँ पर तब उनसे कहने लगे अगर अगस्त से आपको तो मानूंगी क्यों क्यों आए यहाँ पर मैंने अगस्त को कह ही कल हूँ तभी भगवान आएंगे और अमर को मारेंगे और जरूरत की दान की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर जब ब्रह्मा जी गए हैं तो भगवान जी कहने मगर और भगवान दो इस प्रकार रहे जितने और मन बन बैठे हैं उनके सामने रहस्य भगवान ये भी रखते हैं कि कहीं जो है वो हो हमारे अवतार की बात सूचित न हो हम तो यही बच्चा रहे थे तो सामान्य मनुष्य हैं इस प्रकार ऐसी होती है छुपाए भी रखते हैं तो तुम जाने जी कारण आये हूँ कार्तिका के कहीं समझाएं और हर शो मंत्र देव में ही जी प्रकार मारे मुनिद्रोही तो कहा मंत्र दीजिए जिससे कि मुन द्रोही उसको हम मारे रावण मारा जाए, मुनियों का द्रोह करने वाले निशाचर राम उनका सबका बंद हो, वो अब हमको मंत्र दीजिए मंत्र आज तो का प्रयोग होने लगा है केवल जैसे भगवान शंकर का मंत्र है भगवान राम का मंत्र है फिर तो मंत्र कैसे बोलते हैं मंत्र के बारे में मंत्रालय हमें बताइए तरीका बताइए जिससे हम रावण का वध करें वो भी मंत्र है सलाह देना सम्मति देना युक्ति बताना भी मंत्र कहलाता है वो युक्ति बता रहे हैं मैंने अगस्त से उनको बता दें कि किस प्रकार मारे जाएंगे तो अगस्त से मैं फिर इसीलिए आगे चलकर के बता दिया कि आप गंडक बन में जाकर के बात करो तो वहीं किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी जिससे कि आगे चलकर ब्राह्मण मारा जाएगा और उसके लिए सारा शपथक्रम तो बता दिया ग्रामीण मारने के लिए ऐसे ऐसे करती युक्तियां निकलेंगी तो वो मंत्र बता दिया और दूसरी बात ये कि वो जो रघु का बाण था वो भी वही बाढ़ ऐसे आजकल की तरह के बाण नहीं मिसाइल की तरह ऐसी बोल देते हैं दूर की करने के लिए ले। लेकिन वो मंत्र शक्ति से चढ़ने वाले थे बाढ़ जैसे एक शक्ति भौतिक शक्ति है एक इसी प्रकार के आध्यात्मिक मंत्र शक्ति है उन्हें मंत्र शक्ति से मैं भी शक्ति है उसे भी होता है तो वो बाण जो है मंत्र शक्ति ऐसी चलने वाला था तो अगस्त विश्व ने वो बाढ़ दिया और वो मंत्र भी बताया इस मंत्र से जब ये बाढ़ चलेगा तो ब्राह्मण मरेगा वो मंत्र का भी अर्थ हो गया इस प्रकार से अब तो मंत्र जो प्रभु मोही गिर प्रकार मारोही सुन प्रभु भगवान में चुन किस प्रकार से है रासमी बात कही छिका करके बात कही इसलिए अगस्त मिन भी मुस्कराने मुस्कराने ये कि ये हमको हो देखो इतनी महानता दे रहे हैं कि जब हम बताएंगे तब ये रावण को मारेंगे अरे ये तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है सभी शक्ति मान है हमारा उसमें कौन सा बहुत भारी कार्य है हम क्या उनकी सहायता करेंगे कैसे क्या होगा लेकिन ये हमको हो इतनी महानता माता हमको प्रणाम कर रहे हैं ऐसे सुन करके वो मुस्कराने और पूछे ना कम का जानी और फिर वो लगे समय की कि आप हमको क्या समझ करके पूछ रहे हो कि मैंने आपका समझ लो बड़े ज्ञानवान बड़े शक्तिमान है कि हमने क्या सी मनना है वो जो तो जो कुछ ऐसा है हम आप तो कुछ नहीं है आपके सामने फिर मैं आप हमसे क्या पूछते तो हो ऐसे उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारे भजन प्रभाव याधारी कहते हैं अगर सुनखी कि हम तो आपका भजन करते रहे आपकी भक्ति करते रहे उसी के भजन के भक्ति नाम हम जब के खसे थोड़ा सा आपके संबंध में हमको ज्ञान हुआ है जानो महिमा कक्षक तुम्हारी थोड़ी सी महिमा हम आपकी जान पाए नहीं तो आपकी तो अनंत महिमा है आप भला कहीं जान सकता है हम थोड़ा सा जानते। क्या थोड़ा सा जानते हैं के प्रभाव तो से वो अगस्त्री आगे बताते हैं कहा देखते हैं कि जहां जहाँ भगवान मिली चाहे तो बरदाजि चाहे बाल्मीकि इत्यास मिले हो यहाँ ये सब ऋषि भगवान की कुछ मैसेज पहना बताते हैं अपने अपने धन से जैसे जैसे भगवान को उन्होंने जाना है वैसा वैसा महाभरण करते है बाल्मी आश्रम भगवान गए तो उन्होंने बता दिया अरे भगवान आपके बस वो सत्यपाल कराम तुम जगदीश माया जान की उस प्रकार बता दिया आपके धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आये हो परमात्मा ये और ये आपकी शक्ति माया शक्ति जो वही जानती है और लक्ष्मण ये सब इस प्रकार से हम आपके जानते हैं तो भगवान के संबंध में उनकी जो महिमा थी उन्हें बाल्मीकि अगस्त ऋषि ने भगवान को जिस प्रकार से तो जाना था उसका यहाँ पे वर्ण कर देते है वो बोलने लगते है अगर स्मीर भगवान कैसे है देखो इस प्रसंग में थोड़ा सा भगवान के बारे में विष्णु की वानी क्या है तो कहते तो हैं उम्र पर विशाल कब माया अगर उसी कहते कि आप क्या कही है आप सब शक्तिमान है और आपकी माया की, आप की गणना हम बता रहे हैं आपकी क्या घना बताए आपकी माया कैसी है की उम्र पर विशाल जैसे कोई नील का वृक्ष हो वैसी आपकी माया है नीलर के वृक्ष की तरह फल <ड़े> ब्रह्मांड एक निकाय जैसे गुजर के पेट में तमाम गुजर लगे हों लाल ला फल गुजर के तमाम वृक्ष में लगे हों बस ऐसे ही आपके माया के अंदर तमाम ब्रह्मांड गुजर के खूटी फल ब्रह्मांड अनेक निकाया मैं समूह हूँ तमाम ब्रह्मांड अगने के ब्रह्मांड जैसे गुजर के पेड़ में भावे लगे हों कितने जाने शपन लगे हुए कितने लगे उसी प्रकार के माया में भगवान की माया में तो एक ब्रह्मांड छोड़े अन्य ब्रह्मांडी माया में है और जीव चराकर जंतु समाना और गीलर के फल के भीतर जैसे भंगने भरे होते है। तो तो है। तो हैं ऐसे हर ब्रह्मांड में कितने प्राणी भरे हुए हैं ऐसे जितने जीव हैं वो बीजर फल के भीतर के भंगने में और भीतर बसंत में नहीं आना वो बिचारे किसी जैसे भंगने के फल के भीतर भरे हों तो उनको क्या पता कि ये गुलर के फल के भीतर हम भरे हुए हैं और गुलर के फल के बाहर एक विशाल वृक्ष भी है और ऐसे बहुत से फल हैं उन फलों में और भी और भी बहुत से भमने भरे हुए हैं एक तो गुलर के फल के बहुमने भी क्या बता ऐसे <kuh> जीवन का इस प्रकार का ज्ञान वो जहाँ जहाँ पर जिस क्षेत्र में जहाँ पर कहीं जांच कर रहे हैं बस उन्हें उतना ही दिखाई देता है समझ में आता उसके बाहर